ण की शुद्धि क्या होता है ज्ञान ज्ञान प्राप्ति रूप सिद्धि हो अथवा उसके विपरीत से क्या हो असिधि विपर्यजा है ना उसके विपरीत से होने वाली मतलब ज्ञान की अप्राप्ति से होने वाली क्या होगी असिद्धि ज्ञान की नहीं उस क्या था यहाँ पे? नहीं नहीं विपर्यजा तो यहाँ पर मतलब सत्व की शुद्धि से होती है ज्ञान प्राप्ति तो उससे सत्व की अशुद्धि लेना करते हैं तीय उसके विपरीत से होने वाली किसके विपरीत से तब से लेना सत्व शुद्धि और उससे विपरीत क्या होगी सत्व की अशुद्धि से लेंगे सत्व शुद्धि उससे विपरीत क्या होगी हाँ मतलब सत्व की उससे विपरीत होगी सत्व की शुद्धि न होना तो तद विपर्य होगा सत्य की शुद्धि न होने से क्या होगा तो हो नहीं ज्ञान की अप्राप्ति हाँ ठीक है ठीक कह रहे आप तथ से लेना है क्या सत्य शुद्धि और सत्य शुद्धि के विपरीत क्या होगी असत शुद्धि मतलब क्या सत्व की शुद्धि न होने से सत्व की शुद्धि न होने से जन्म क्या होगा ज्ञान की हाँ ज्ञान की अपराप्ति रूप सिद्धि ज्ञान की ठीक है ज्ञान की प्राप्ति रूप सिद्धि तथा ज्ञान की अप्राप्ति रूप असिधि में समान हो करके कर्म करो अच्छा ठीक है तो फल की सिद्धि और असिद्धि में समान रहना ये क्या है योग है ऐसा है अच्छा बताएगा ना के हाँ अच्छा हाँ हाँ देखते हैं मतलब यदि कोई उन फलों को नहीं चाहता है तो उनको अनुष्ठान क्यों करें तो ये भाष्य में भाष्यकार ने बाद में पर बताया है ना प्राग ज्ञान अनिष्ठा अधिकार प्राप्त सर्वम कर्म अचलम पात्र ज्ञान परि समाप्त ज्ञान होने पर सभी कर्म समाप्त हो ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं मतलब तो कर्मों का प्रयोजन किया है कि सत्व शुद्धि के द्वारा ज्ञान को उत्पन्न कर ले प्रयोजन है ना तो तस्माक बोला ना ज्ञान निष्ठा अधिकार प्राप्ति ये उसका उत्तर है का निकाल भाषा कारण ये कह दिया है अच्छा पाठ तैयार तो करने के लिए जानते हैं कि जितना जैसे एक घंटे जिस पाठ को पढ़ा जाता है उसका तीन घंटे तक चिंतन करना चाहिए अच्छी तरह चिंतन करना चाहिए और अच्छा पढ़ाई के लिए जब समझाया जाता है कक्षा में तो जो विषय समझ में नहीं आए उसको तुरंत पूछ लेना चाहिए विषय समझ में नहीं आया पंक्ति लगाना नहीं आता है किसी शब्द कार्य नहीं आता है तुरंत पूछना चाहिए यहाँ समझ में आ गया आपने निवास पे जा करके जब विचार करते हैं उस समय भी कुछ भूल हो गई नहीं समझ में आया तो अगले दिन पूछ लेना चाहिए और एक घंटे तीन गुना समय लगाकर जो विचार करता है तो पूरे जीवन उसको विषय उपस्थित रहता है कभी भी वो पंक्ति देखेगा लग जाएगी विषय लग जाएगा और नहीं तो सुना हुआ न सुना जैसा हो जाता है जो तो चिंतन नहीं करते हैं और परस्पर में मिल करके विचार भी करना चाहिए जैसे हम पढ़ाते है ना तो जो सम्भव है तो कुछ लोग बैठ करके साथ में उस पर चर्चा भी करनी चाहिए उस विषय को पंक्ति भी लगाना चाहिए तो और अच्छा तैयार होता है ये सब पार्ट तैयार करने के लिए अभी और केवल सुनने से नहीं होता है वही तो बहुत लोग तो बहुत बहुत पार्ट सुनते हैं ऐसा भी लाभ नहीं है दो तीन पार्ट से ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए तीन से ज्यादा तो तैयार कोई कर ही नहीं सकता है दो अच्छे पार्ट तैयार हो सकते हैं एक कम तैयार हो सकता है अब तीन से ज्यादा तो तैयार नहीं होंगे बस उसे तैयार करने के लिए बहुत करनी चाहिए अच्छी तरह से विषय को देखना ये पुनः समत्व बुद्धि युक्तम युक्त समत्व बुद्धि से युक्त ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं भगवान की उपासना के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं कर्म क्यों किए जाते हैं भगवान की आराधना के लिए तो कर्मों से क्या होती है भगवान की आराधना पुनः समत्त बुद्धि से युक्त समत्व बुद्धि कर, <cums> really से युक्त कौन होगा करता होगा ना समत्व बुद्धि से युक्त कौन होगा हाँ कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर समत्व बुद्धि से युक्त होकर ईश्वर की आराधना के लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं, जो कर्म हैं एक अस्मात् कर्मणा करता इस कर्म में की अपेक्षा पंचमी है ना या इस कर्म से किस कर्म से समत्व बुद्धि से युक्त होकर के ईश्वर की आराधना के लिए किए गए जो कर्म है इस कर्म से आगे जो है ना अपनी तरफ से जोड़ लेना कि इस काम में कर्म तुच्छ है इस कर्म से कौन तुच्छ है हाँ ये तो निष्काम कर्म हो गए ईश्वर की आराधना तो कर्म हो गए तो इनकी अपेक्षा काम में कर्म तुच्छ है <laughs> देखिए दूरेवरम कर्मा बुद्धि होगा धनंजया बुद्धौरणम अनवीक्षा कृपणा फल हेतव दूरेण की अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय धनंजय क्योंकि क्योंकि धनंजय बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम बुद्धि योगाद कर्म दूरेण अवरम बुद्ध योगात अर्थ है कि समत्व बुद्धि से युक्त समत्व बुद्धि से युक्त कर्म ऐसा भाष्यकार ने किया है बुद्धि योगाध कार्य से बुद्धि योगाध कर बुद्ध योगाद समत्व बुद्धि से युक्त कर्म की अपेक्षा समत्त बुद्धि से युक्त कौन होगा कर्म का कर्ता करता समत्त बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा और फिर जो दूसरा कर्म शब्द है ना दूसरा ये कर्म शब्द ये काम्य कर्म को कहता है जो फल की इच्छा से कर्म किया जाता है तो समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा काम में कर्म में अत्यंत तुच्छ है दूरण कर अवरम अत्यन्त, का क्या अर्थ है तुच्छम या निकृष्ट लग गया ही धनंजय क्योंकि हे धनंजय क्यों hey समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा काम कर्म अत्यंत तुच्छ है दूरण करते अत्यंतम और अवरम का क्या अर्थ है तुच्छम ये अत्यंत तुच्छ है कौन से काम कर्म जो शास्त्रीय काम कर्म किए जाते हैं शास्त्र उनको भी बताया है है ना और शास्त्र ने सिद्ध कर तो कोई प्रसंग ही नहीं है अध्यात्म शास्त्र है देखेंगे आगे दूरेणा हस्त में दूरेणा कर्त है अति विप्रकर्ष अति विप्रकर्षेणा अति और अतिविप्रकर्षण कर्थ हो गया अत्यंतम क्या हो गया अत्यंतम। हाँ अत्यंतम अवरम कर्थ है निकृष्टम निकृष्टम कर्थ होता है निम्न या तुच्छ अवरम का क्या है निकृष्टम निकृष्ट का क्या अर्थ है तुच्छ निम्न छोटा ऐसा फिर कर्म है ना श्लोक में दूरण कर्म कर्म आया है तो कर्म से लेते लेत क्या लेना है फलार्थी ना क्रीमानम फल चाहने वाले मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म फल चाहने वाले मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म ये काम कर्म होगा की निष्काम होगा काम में कर्म निष्काम कर्म ऐसा काम कर्म होगा है अभी जो बुद्धि योगात आया है ना श्लोक में बुद्धि योगात का अर्थ करते हैं समत्व बुद्धि ये युक्ता हाँ बुद्धि योगात का समझना की बुद्धि से युक्त कर्म है क्या कहेंगे बुद्धि से और बुद्धि से क्या लेंगे समत्व बुद्धि है ना और बुद्धि योग करता है बुद्धि से युक्त योग बुद्धि योग का क्या क्यार्थ हुआ बुद्धि योग का युक्त योग बुद्धि से युक्त और बुद्धि से क्या लिया समत्व बुद्धि और योग से क्या लिया कर्म योग से कर्म योग ले लिया लग जाएगा हाँ बुद्धि से समत्त बुद्धि और योग से क्या ले लिया कर्म योग कर्म ऐसा लगाया लगाएंगे ये समत्त बुद्धि से युक्त कर्म की अपेक्षा समत्त बुद्धि से युक्त समत्व बुद्धि से युक्त कर्म मतलब समत्व बुद्धि से युक्त होकर किया जाने वाला कर्म ये इस कर्म को क्या कहेंगे समत्व बुद्धि से युक्त कर्म ये समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा फलार्थी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला कर्म अत्यंत निकृष्ट है अत्यंत निर्णय है क्यूँकी वह जन्म मरण आदि का हेतु है कौन हाँ हाँ क्यूँकी वह जन्म मरण आदि का हेतु पंक्ति लग जाएगी देखना समत्व बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा हलार्थी मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला काम अत्यंत निकृष्ट है क्योंकि वो जन्म मरण आदि का हेतु है जन्म मरण है आदि से और ले, ले, ले, ले ना दुख नाना प्रकार लेना आप जन्म मरण दुख शोक मोह सब ले लेंगे अच्छा यत् है ना श्लोक में यथा करते क्योंकि क्योंकि ऐसा है क्योंकि एवं है ना अच्छा क्योंकि इस प्रकार ऐसा लगाना एवं कर किस प्रकार है क्योंकि इस प्रकार योग विषय बुद्धि में नहीं एक मिनट चलो बताता हूँ मैं क्योंकि ऐसा है इसलिए अच्छा से क्या होता है क्योंकि से इसलिए नहीं होता जिस कारण से होता है हाँ जिस कारण का होता है तो ही कर् यता हो गया तो यथाकर्थ अच्छा रहेगा ऊपर अन्वे कर देंगे वैसे ये ये पैराग्राफ दूसरा बनाना नहीं चाहिए यहाँ से क्या होगा क्योंकि क्योंकि क्योंकि हे धनंजय है बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्मों की अपेक्षा फलार्थी मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले काम कर्म अत्यंत तुच्छ है एवं मतलब इसलिए यथा कर्म में ऊपर करेंगे और एवं कर्थ इसलिए अब श्लोक में देखेंगे इसलिए बुद्ध शरणम अनविच्छा बुद्ध शरणम अन्विच्छा है तो बुद्धि से लेंगे आप यहाँ पर योग विषय बुद्धि अथवा क्या शांत विषय बुद्धि कोई भी दोनों दोनों बुद्धियों को ले सकते हैं इसलिए योग विषय योगि अथवा की शरणम है ना शरणम स्रण, करते किया भाष्यकार ने आश्रय विषय तो योग विषय बुद्धि अथवा शांत विषय बुद्धि को आश्रय चाहिए क्या हो? या आश्रय क्या समझते हैं उस की इच्छा करो भक्त के सारे लगाइए इस प्रकार इसलिए योग, न्ली योग विषय बुद्धि में बुद्धो का योगी मतलब कर्म योगी कर्म योग मतलब अथवा तत् परिपाक या बुद्ध एक तो योग विषय बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली संख्या बुद्धि उसके परिपाक से होने वाली या उसके परिणाम से होने वाली यहाँ परिपाक का अर्थ परिणाम परिपाक का क्या है उसके परिणाम से होने वाली तो कर्म योग विषय बुद्धि के परिणाम से क्या होगा बाद में संख विषय बुद्धि हो जाएगी हाँ। है ना अंतरण शुद्ध होने पर क्या हो जाएगी सांख बुद्धि हो जाएगी लग जाएगा तत्व परिपाक का अर्थ है कि कर्म योग के परिणाम से होने वाली सांख्यु सांख्युद्धि का अर्थ है सांख विषय बुद्धि इसलिए योग विशेष बुद्धि अथवा योग विषय बुद्धि के परिणाम से होने वाली शांत विषय बुद्धि को नहीं को कर लेना बुद्धि को आश्रयम है ना है ना श्लोक में शरणम कर आश्रयम शरणम का क्या अर्थ किया है आश्रे। और आश्रयम कर अभय प्राप्ति कारणम शरण का अर्थ है आश्रय और आश्रय का क्या अर्थ है अभेद प्राप्ति कारणम और अनुचार चाहो प्रार्थना करो तो इसका अर्थ अब आप लगाइए पैसे लगाएंगे इसलिए योग विषयक बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली शांत विषयक बुद्धि बुद्धि बुद्धि को बुद्धि है न बुद्धि अच्छा एक मिनट अभ्य प्राप्ति भी आया है ना के लिए अच्छा, अच्छा ये हो जाएगा ठीक है नहीं। तो फिर आगे अनमय भी होना चाहिए लगाइए आप ऐसा देखते हैं कि अब इसलिए अभय प्राप्ति के कारण को चाहो किसको चाहो अभय प्राप्ति के कारण को अच्छा। अभय प्राप्ति के कारण को हो और आगे क्या है परमार्थ ज्ञान शरणु भव इसका थोड़ा लिखिए हम हम पैराग्राफ लगवा देंगे चिंता मत करो यहाँ समास लिखना परमार्थ ज्ञानम ए परमार्थ ज्ञानम ए वरणम क्या लिखा परमार्थ कारणम परमानमे अभयप्राति कारण य क्या लिखा आपने यह परमार्थ ज्ञान शरण परमार्थ ज्ञान शरणों भो लिखा है ना तो परमार्थ ज्ञान शरण का विग्रह है ये गोबरी इसमें लगा इस ऐसा समझना इसको परमार्थ ज्ञानम एव शरणम यहा परमार्थ ज्ञानम एव शरणम ये और शरणम करते अभय प्राप्ति कारणम परमार्थ ज्ञान ही अभय प्राप्ति का कारण है जिसका परमार्थ ज्ञान ही अभय प्राप्ति का कारण है जिसका अभय का क्या अर्थ है मोक्ष परमार्थ अभय का क्या अर्थ होता है मोक्ष मोक्ष तो मोक्ष प्राप्ति का कारण का क्या होता है परमार्थ ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का कारण क्या होता है परमार्थ ज्ञान है ना परमार्थ ज्ञान परमार्थ परम अर्थ कौन है आत्मा परमार्थ कौन है तो परमार्थ ज्ञान का मतलब क्या हुआ आत्म ज्ञान तो लगाइए ये तात्पर्य बताया है परमार्थ ज्ञान सरण मतलब अभय प्राप्ति के कारण परमार्थ ज्ञान वाला हो जा या अभय प्राप्ति के कारण आत्मा के ज्ञान वाला हो जा लग जाएगा क्या अभय प्राप्ति के कारण या मोक्ष प्राप्ति के कारण परमार्थ ज्ञान वाला हो जाए ये इसका अर्थ हुआ अब ऊपर के शब्दों को आप लगाइए अभि में ठीक है तो से लगा देखना देखो लगता है यथाक तो हो जाएगा इसलिए योग विस्तृत बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली शांत विस्तृत बुद्धि में निम्न करके देखना बुद्धि में अभय प्राप्ति के कारण को चाहो अभय प्राप्ति के कारण को या ऐसा लगाना इसलिए योग विषय बुद्धि उसके परिपाक से होने वाली शांत विषय बुद्धि होने पर सांत विषय बुद्धि होने पर कौन तो? योग विषय बुद्धि होने पर अथवा उसके परिपाक से होने वाली शांत विषय बुद्धि होने पर अभय प्राप्ति के कारण को चाहो अभय प्राप्ति के कारण को अभय प्राप्ति का कारण है, क्या है आपका परमार्थ ज्ञान है तो परमार्थ ज्ञान जो अभय प्राप्ति का कारण है वो कैसा होगा कैसा होगा मतलब हाँ, आगे अपरो करना पड़ेगा ना अपरोक्ष क्या मतलब प्रत्यक्ष है लग जाएगा तो ऐसा कहना योग जिससे बुद्धि अथवा उसके परिपाक से होने वाली शांत जिससे बुद्धि के होने पर बुद्धि के होने पर अभय प्राप्ति के कारण को क्या हो अर्थात परमार्थ ये अभय प्राप्ति के कारण परमार्थ ज्ञान वाला हो जा अभय प्राप्ति के कारण परमार्थ ज्ञान वाला हो जाए कल फिर बता देंगे कोई असुविधा होगी तो चलिए लगाइए श्लोक में कहा तक आए आप बुद्धो श्रना मनोविक्ष है ना हाँ मतलब उस वैसी बुद्धि के होने पर अभय प्राप्ति के कारण को चाहो अभय प्राप्ति के कारण को हाँ क्योंकि ध्यान देना कर्म विषय को वैसी बुद्धि होगी तो व्यक्ति क्या करेगा कर्म कर्म होने पर चिस से क्या होगा ज्ञान होगा तब कहीं अभय प्राप्ति होगी और यदि वहां पर सांख विषय बुद्धि है तो सांघ विषय बुद्धि होने पर फिर क्या है? आत्मा का अनुसंधान करना पड़ेगा और जब अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा तब क्या होगा अभय प्राप्त होगा और श्लोक में क्या है कृपणाह फल ये है ना कृपना फल हेटवा फल फल के हेतु से कर्म करने वाले या फल की तृष्णा से प्रेरित होकर कर्म करने वाले फल की तृष्णा से प्रेरित होकर कर्म, कर्म करने कर्म वाले कृपण होते है दीन कृपण का क्या अर्थ है की फल की इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म करने वाले दीन होते हैं इस प्रकार उनके ही उनको निम्न बताया गया उनकी निंदा भी लगाई जता कर अवरम कर्म कुरुआणा कृपणा दीना कृपना का क्या अर्थ है दीना फल हेतु वह अर्थ है फल लगाइए क्योंकि फल की तृष्णा से प्रेरित होकर के अवरम कर्म को है निकृष्ट कर्म को करने वाले या काम्य कर्म को कर करने वाले कर। लगेगा कि फल की तृष्णा से प्रेरित होकर संता का अर्थ है होकर संतो संता क्योंकि फल की तृष्णा से हो प्रेरित होकर के काम्य कर्म को करने वाले दीन होते हैं कैसे होते हैं हाँ दीन होते हैं उनमें दीनता मतलब क्या है कि उस फल को न मिलने के कारण क्या है दीनता बनी रहती है ऐसा भाव बना रहता है कि यह फल हमको मिल जाए भगवत प्राप्ति के लिए तो दीनता होना बहुत अच्छी बात है भगवान के लिए दीन होना क्षुद्र फलों के लिए दीन होना अच्छा नहीं। हाँ बताइए अब कहा गया हो गया श्लोक अब ये देखना बृहदारण्य स्प्रति है योगा एसद यो अक्षरम गार्गी अवदित्वा अस्मत लोका गार्ग संबोधन है यागवल कुमार उपदेश करते हैं गार्गी को की हे गार्गी यह करते जो व्यक्ति जो मनुष्य एसद अक्षरम अवदित्वा अक्षरम करते है हे नार्गी यह जो मनुष्य इस अविनाशी परमात्मा को न जानकर अवजित्वा है न अक्षर कर अविनाशी परमात्मा इस अविनाशी परमात्मा को न जानकर असमात लोकात प्रेत इस लोक से चला जाता है मतलब जो भी अक्षर परमात्मा को न जानकर इस लोक से चला जाता है वह कृपण है इस लोक से चला जाना मतलब मर जाना हे गर्भी जो मनुष्य इस अक्षर परमात्मा को न जानकर इस लोक से चला जाता है वो कृपण है मतलब दिन है हाँ वो तो अच्छा नहीं है बिना जाने चला गया वो कृपण कहा गया अच्छा तो काम में कर्म करेंगे तो परमात्मा को नहीं जानेंगे इसलिए कृपण कह गया और उसकी निंदा की गई है ऐसा आगे देखना समत्व बुद्धि युक्त सन समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए समत्व बुद्धि से युक्त होकर मनुष्य स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए जिस फल को प्राप्त करता है उस फल को सुनो लग गया अनुष्ठान ये सत्री है हाँ, समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है उसे सुनो समत्व बुद्धि से युक्त होकर ये कर्म करता रहे तो क्या फल मिलता है उसको सुनना बुद्धि जहाती है कर्म सुखम बुद्धि युक्त जहाती सुख दुष्कृते बुद्धयुक्त जहाती इह उभे सुकृतुष्कृते तस्मद योगा युजस्व योग कर्म कर्मसु कौशल लगाइए बुद्धियुक्त बुद्धियुक्त सुकृत दुष्कृत उभे जहाती लगाइए ऐसा लगाना बुद्धियुक्त युक्त इह बुद्ध युक्त जहाती इहा ऐसा पद छेद होगा जहाती बुद्ध युक्त इहा सुकृत उभे उहाती बुद्ध युक्त का मतलब है कि समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य क्या समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य इस लोक में सुकृत दुष्कृत उभे जहाँ सुकृत करते इस लोक में पूर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है तो पूर्ण पाप सुकृत दुष्कृत क्या होते हैं हाँ तो बंधन के कारण को छोड़ देता है तो बंधन होता है बुद्धि तो युक्त मनुष्य इस लोक में ही मतलब यहाँ पर ही यहाँ पर ही मतलब जीते जीते यही पर हाँ यहाँ पर ही क्या है लोक में दोनों को छोड़ देता है यहाँ बुद्धि युक्त कहा है और अवतरणिका में क्या कहा है समत्व बुद्धि युक्त मनुष्य तो उसके आधार पर क्या करना चाहिए समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य यही अर्थ बनेगा ना क्या समत्व बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य इस लोक में पाप पूर्ण दोनों को छोड़ देता है यही होगा न उसके अनुसार हाँ अब देखना ये भाष्य देखेंगे फिर बताएंगे स्लोक बुद्ध युक्त का समास बुद्धिया युक्त बुद्ध युक्त तृतीया तत्पुरुष क्या समास है बुद्ध युक्त तृतीया तत्पुरुष है और, और बुद्धिया से कैसी बुद्धि लेना है समत्व विषया बुद्धिया बुद्धिया से क्या लेना है समत्व विषया बुद्धिया समत्व विषयक बुद्धि से युक्त समत्व विषय बुद्धि से युक्त मतलब समत्व बुद्धि से युक्त ठीक है समत्व विषय बुद्धि से युक्त मनुष्य जहाँ की कर्ितज की ई कर, कर अस्विन लोके मतलब उसको पूर्ण पाप का फल भोगने के लिए और कहीं नहीं जाना है सब यही छूट जाएगा इकर्थ है अस्विन लोके उबे से क्या लेना सुकृत दुष्कृत पुर्ण पापे तो पूर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है तो कर्म से पूर्ण पाप छूट जायेंगे क्या तो इसलिए बोला है सत् शुद्धि ज्ञान प्राप्ति मतलब अंतरकरण की शुद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा समत्त <स्थुण> बुद्धि से युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने पर क्या होगी सत्य शुद्धि फिर क्या होगी ज्ञान की प्राप्ति तो so, ज्ञान की प्राप्ति होने पर हाँ सुकृत दुष्कृत का है ना ज्ञान की प्राप्ति होने पर सुकृत दुष्कृत का ये मतलब है ठीक है तो वो जो है ना कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने से सीधे सुकृत दुष्कृत का नाश होगा या किसी के द्वारा होगा किसके द्वारा सत्य शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ठीक लग गया हाँ की सत्य शुद्धि और ज्ञान फिर क्या अर्थ होगा इसका यता लगाया ना भाष्यकार ने यथा क्यों लगाया भाष्यकार ने क्योंकि तो श्लोक में तस्मात लिखा है तस्मात अर्थ तो तो है तस्मात कारण उस कारण थे तो यथा करमात कार यथा भाष्यकार में जुड़ा है क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य इस लोक में सत्व शुद्धि तथा ज्ञान प्राप्ति के द्वारा पूर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है सुकृत दुष्ट से उभे जाती है ना पूर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है। लग गया क्योंकि पहले जोड़ेंगे तस्मात करते इसलिए योगा युजस्व करते हैं कि समत्व बुद्धि से युक्त हो जा समत्व बुद्धि के लिए चेष्टा कर समत्व बुद्धि के लिए चेस्टा करते समत्व बुद्धि के लिए प्रयास कर अब देखना तस्मात समत्व बुद्धि योगा है कि समत्व बुद्धि योग के लिए है श्लोक में योगा है ना तस्मात योगा आए तो योग से क्या लिया है कि समत्व बुद्धि योग समत्व बुद्धि रूप समत्व बुद्धि रूप योग किसे कहा है, है? समत्व <दिए> बुद्धि को कहा है समत्व बुद्धि को योग कहा है इसलिए समत्व बुद्धि रूप योग के लिए प्रयास कर युज सुटस्तो घट सुस कर प्रश्न कर इसलिए समत्व बुद्धि रूप योग के लिए प्रयास कर अभी जिन हम शुभ कर्मो को करते हैं चाहे वो शास्त्रीय कर्म हो भजन ध्यान हो या किसी की सेवा आदि करते हैं तो उसमें ही समत्व बुद्धि का प्रयास करना चाहिए इसका फल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सोच करके नहीं अपना सब करना चाहिए यहीं से प्रयास करें फिर धीरे धीरे समत्व बुद्धि और दृढ़ हो जाएगी आगे सब जगह अब देखना समत्त बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने पर तब बताया कि पूर्ण पाप भी छूट जाता है महान फल मिल जाता है ये तो आचरण में लाने का है न केवल कहने का नहीं कि किसी को पढ़ करगी तब सुनायेंगे अपने करने के लिए है पहले अपने करें अपने आचरण में आए तब कोई सुनेगा तो उसको लाभ हो सकता है नहीं तो कोई ऐसा लाभ नहीं होता है श्लोक में है योगा कर्म सु हम्म योगो ही कर्म शुरु कौशलम समत्व बुद्धि के लिए प्रयास कर अच्छा भाषक कार ने जोड़ा है ना जो यथा जोड़ा है तो ही कर फिर एव करना अच्छा रहेगा क्यों तो यथा जोड़ रखे ना वास्तव करने यता नहीं जोड़ते तो ये हेतु हो जाता क्योंकि योग कर्मों में कौशल है इसलिए योग के लिए प्रश्न कर रूप योग के लिए प्रयत्न कर ये कब ही कर से यस्मात कब होता यदि वास्तव करने वहाँ यता नहीं कहा होता तो यता कहा इसलिए ही हो जाएगा क्या सत्य शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति होगी ज्ञान प्राप्ति से सुक्रत नष्ट होंगे है ना ऐसा है शुक्र दुष्कृत toes... को छोड़ता है छोड़ना है सुक्री दुष्कृत को शुक्र दुष्कृत कौन पहले के जो सिये हुए पूर्ण पाप पहले के सिये हुए जो हाँ जो मुमु मनुष्य होता है वो निषिद्ध कर्म करता है काम कर्म करता है अच्छा भगवत आराधना रूप से शास सम्मत निष्काम कर्मों को भगवत आराधना रूप से सम्मत निष्काम कर्मों को करता है तो जब सम्मत निष्काम कर्म है और कर्तृत्व बुद्धि से रहित होकर के करता है फल को नहीं चाहता है तो उन कर्मों से क्या होगा उन्हीं क्रम से बोलो हाँ उन कर्मों से क्या होगा क्योंकि फल की इच्छा को छोड़ कर कर्म कर रहा है कर्तव बुद्धि से रही होकर तो उससे क्या होगी तो चित्त शुद्धि हो जाएगी है ना तो वो जो है ना सात समस्त कर्म चित्री के हेतु होंगे उनसे कोई और पूर्ण होगा उनसे कोई भी सुकृत नहीं।, नहीं होगा उनसे तो क्या हो जाएगी चित्री होने पर ज्ञान होगा और उससे क्या है कि पहले के जो है ना पूर्ण पाप सभी छूट जाएंगे ज्ञान अग्नि सर्वकर्माण भस्म साठ करते ज्ञान अग्नि से सभी कर्म भस्म हो जाते हैं सभी कर्म पूर्ण पापरूप सभी कर्म भस्म हो जाते हैं अब देखिए योगो ही कर्मसुख कौशलम यहाँ देखेंगे कर्मशूल क्या लिया है स्वधर्म सु कर्म सुख स्वधर्म नामक कर्म में कर्म का कर्म किया है स्वधर्म नाम वाले कर्म में जो कर्म है ना वही क्या है स्वधर्म है सबके लिए कर्म अलग अलग है ना ब्रह्मचारी के लिए क्या है विद्याध्यन करना वेदाध्यन करना गुरुकुल में गुरु की संधि में रहना गुरु सेवा करना विच्छा करके भोजन करना और संदेवासन करना ये सभी क्या है उसका ये, ये सब उसका कर्म है किसका ब्रह्मचारी का संदेव करना गुरु सेवा करना गुरु गुरु की सनिधि में रहना ये सब उसका कर्म है विद्या पढ़ना और वही सुधर्म है और सुधर्म को करते हुए मर गया तो हाँ वो खुले हुए स्वर्ग का तो छोड़ दिया तो विद्यार्थी होकर के नहीं पढ़ा तो पापम वाप्य पाप, पाप प्राप्त होता है और गृहस्थ का सबसे ज्यादा कर्म गृहस्थ के लिए है है ना जितने शास्त्रीय कर्म हो और या लौकिक कर्म हो शास्त्रीय कर्म क्या है जो अग्निहोत्र है दशपूर्ण मास है और ये सबसे ज्यादा कर्म में संध्योपासन भी तो सब संध्योपासन ब्रह्मचारी गृहस्थ दोनों के लिए है और अग्निहोत्र है दर्शपूर्ण मास है और तमाम जो है ना उसके लिए ही सब क्या क्या तमाम पंच महायज्ञ सब गृहस्थ लिए शास्त्रीय कर्म करना है रोज वेद का थोड़ा पाठ भी करना है और क्या है उसके लिए लौकिक कर्म भी करने हैं जीविका के लिए और तीन आश्रमों के भरण का भार भी गृहस्थ आश्रम पर है।, है तीन आश्रमों का भरण पोषण गृहस्थ आश्रम करता तभी धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा जाया गया है सबसे बड़ा दायित्व उसी का है बड़ा दायित्व तो उसी का है तो उसको लिए बहुत बड़ा कर्म सबसे ज्यादा गृहस्थी के लिए है तो उसको भी सुधर्म का पालन करना वो भी उसका धर्म है वन के लिए तप अधिक है अरण्य तो में रहना एकांत में रहना ईश्वर का उपासना करना तप है और संन्यास में क्या है आत्मा अनुसंधान करना है ना भगवान का भजन करना श्रवण मनन निरिध्यासन ये सब सबके अलग अलग कर्म है और जिसके जो कर्म है वही उसके स्वधर्म है ये, ये स्वधर्म है अब गृहस्थ व्यक्ति भगवान की आनंद भक्ति में लगना तो सबका धर्म है वैराग्य तो सबको होना चाहिए और सन्यास आश्रम में वैराग्य को तो छोड़कर कोई दूसरा भाव नहीं होना चाहिए नहीं वैराग्य तो सबके लिए अच्छा है वैराग्य से ही सुख शांति होती है तो ऐसा सबके लिए जो अलग अलग कर्म हैं वही उनके क्या है सुधर्म वही क्या है ध्यान रखना जैसा शास्त्र रहता है वैसा उसमें संजोपासन का अधिकारी कौन है संग्रह में आया है सूची काल भी है? है हाँ पवित्र जीवन यापन करना सब काम समय पर करना ऐसा बताया है अब देखो यहाँ पर कहा गया पाठ आपका कहा गया कितनी भग जाता है ठीक है तो स्वधर्म नामक कर्मों में वर्तमान या स्वधर्म नामक कर्मों में लगे हुए मनुष्य सुधर्म नामक कर्म में लगे हुए मनुष्य की सिद्धि और असिद्धि में जो समत्व बुद्धि होती है सिद्ध या समत्व बुद्धि सिद्धि और असिधि में जो समत्व बुद्धि होती है समत्व बुद्धि का अर्थ है ईश्वर अर्पित ईश्वर में लगा हुआ चित्त ईश्वर में लगा हुआ चित्त मतलब कर्म करते समय चित्त को कहाँ लगा रहे हैं? ठीक है बढ़िया समत्त बुद्धि है तया कौशलम कुशल भाव तया करते उससे होने वाला उससे किससे समत् बुद्धि से या ईश्वर अर्पित बुद्धि से क्या होता है कौशल होता है क्या होता है कौशल और कौशल कर से कुशल भावा कुशल से भावा कौशलम भाव में अन्त्य करने से कुशल से क्या बनेगा कौशल okay. लगाइए धर्म नामक कर्मों में लगे हुए मनुष्य की सिद्धि और असिद्धि में जो समत्व बुद्धि अर्थात ईश्वर अर्पित चित्त होता है ईश्वर अर्पित चित्त होता है उससे कौशल होता है उससे क्या होता है तो, कौशल होता है लग गया से पंच में थोड़ा है योगाया जो है ना समत्व बुद्धि से ध्यान देना ये ऐसा देखना समत्व बुद्धि से समत्व बुद्धि से क्या आता है समत्व बुद्धि से क्या होता है खुशहाल होता है हम बता रहे हैं अभी अभी एक दो तीन पंक्तियां बाकी हैं लगा लो बताएंगे हम बता रहे हैं अभी अच्छा ठीक अच्छा योगा है ना योगा कर्मसु कौशलम तो इसको बताता हूं मैं आपको अभी चिंता मतलब ये ये दो तीन पंक्तियां आगे की लगा लो फिर इसको बताते हैं तभी कौशलम वह कौशल है करते क्योंकि क्योंकि वह कौशल है कौशल क्या है थी? नहीं कौशल क्या है बताते हैं कि है की कर्मान स्वभावान कर्म में बंधन करने के स्वभाव वाले होने पर भी कर्म में बंधन करने के स्वभाव वाले होने पर भी समस्त बुद्धि के कारण अपने स्वभाव से रहित हो जाते हैं या अपने स्वभाव से निवृत्त हो जाते हैं कर्मो का स्वभाव क्या बताया इन्होने बंधन करना कि ऐसा करना कर्म में बंधन करने रूप स्वभाव वाले होने पर भी कर्म बंधन करना रूप स्वभाव वाला या बंधन कारक स्वभाव वाला होने पर भी कर्म बंधन कारक स्वभाव वाले होने पर भी समत्व बुद्धि के कारण स्वभाव से रहित हो जाते हैं या स्वभाव से च्युत हो जाते हैं तो स्वभाव से रहित होने का क्या मतलब है कि वे बंधन कारक नहीं रहते बंधन कारक है। तस्मात समत्त बुद्धि युक्तो युक्त हो तो तुम इसलिए तुम समत्व बुद्धि से युक्त हो जाओ तो समत्त बुद्धि से से युक्त होने से क्या होगा कि कर्म वो समत्त बुद्धि से युक्त होकर कर्म करेंगे तो कर्म बंधन कारक नहीं।, नहीं रहेंगे ठीक है अब ये ऊपर ऊपर चलिए अच्छा योगा कर्म सु कौशलम तो कौशल क्या है तो बता दिया ना उन्होंने अब योगो ही कर्मसु कौशलम इसको समझने का प्रयास कीजिए कर्मसु कर से क्या किया स्वधर्म आखे सु कर्मसु हुँ? कि स्वधर्म में के कर्म में लगे हुए मनुष्य का जो सिद्धि और असिद्धि में समत्व बुद्धि होती है समत्व बुद्धि यहाँ पर योग का अर्थ है यहाँ पर समत्व बुद्धि योग का क्या अर्थ है हाँ योग का अर्थ है यहाँ पे समत्व बुद्धि स्वधर्म नामक कर्मों में लगे हुए मनुष्य का जो योग है मनुष्य का जो योग है और योग का इन्होंने क्या बताया यहाँ पर फिर समत्व बुद्धि उसका अर्थ किया ईश्वर चित्त ईश्वर अर्पित और उससे क्या बताया इन्होंने कौशल बताया तो इसका मतलब है कि कर्म में कौशल योग है इसका मतलब योग से कर्म में कौशल आता है नहीं नहीं हाँ तय लगाया है ना उससे किससे योग बुद्धि से या ईश्वर से चित्त से अथवा योग से योग से कर्म में कौशल आता है ऐसा अभिप्राय है इनका है ना न कौशल क्या है कि जो कर्म अपने वो अपने स्वभाव से रहित हो जाते हैं तो योग का कर्म में कौशल है ऐसा क्यों कहा क्योंकि योग से कर्म में कौशल आता है योग से कर्म कौशल आता है इसलिए योग को क्या बोला नहीं कर्म में कौशल क्या है योग कर्म में कौशल क्या है कर्म में कौशल योग को क्यों कहा क्योंकि योग से कर्म में कौशल आता है ध्यान देना आयुर्वेदिक घृतम ऐसा प्रयोग प्रसिद्ध है ना? आयुर्वेदिक घृतम का क्या अर्थ है कि घृत ही आयु है घृत ही घृत आयु होता है क्या बल्कि आयुर्वेद के अनुसार क्या है की घृत सेवन करने से आयु होती है तो आयु वृद्धि का साधन क्या है घृत इसलिए घृत को क्या कह दिया आयु उसी प्रकार योग से कर्म में कौशल आता है इसलिए योग से कर्मों में कौशल आता है इसलिए कर्मों में कौशल को, को क्या कह दिया योग कह दिया अच्छा और समझ लेना असुविधा हो तो फिर पूछ लेना यमात करते क्योंकि लगाइए कर्मज नहीं बुद्धियुक्ता कर्मज फल त्यक्त मनीषिणा जन्म बंद विनुर्मुक्ता अनामय पदम गति अन्वय क्या होगा अनामयम पदम गंती पदच्छेद क्या है गंती अनामयम लगाइए बुद्ध युक्ता कर्मजम फल त्यक्ता मनीषि जन्म बंद मिंदुरुक्ता अनामयम पदम गच्छंती अन्य फिर देख लेंगे बाद में और ये भाष्य में ऐसा लगाना कि बुद्धि से युक्त मनुष्य मतलब समत्त बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्मजन्य फल को छोड़कर समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्मजन् फल कर, कर्मजन फलम त्यक्तवा मनीषण ज्ञानी होकर कैसे होकर के जन्म बंध विमुक्ता का अर्थ है कि जन्म रूप बंधन से रहित होकर जन्म रूप बंधन से अनामयम पदम गर्थ है अनामय पद को प्राप्त करते हैं अनामय पद क्या है मोक्ष मोक्ष को प्राप्त करते हैं लगभग अब भाष में देखेंगे कर्मजम फलम इस प्रकार विवाहित पद के साथ संबंध है ध्यान देना कर्मजम के साक्षा कर्मजम से साक्षात पर में फलम तक है या बीच में किसी का भी उदाहरण आया है हाँ किसका भी उदाहरण है ही का भी तो कर्मजम के पश्चात फलम त्यक्वा ये व्यवहित है न लगाइए ऐसा कर्मजम फलम त्यक्वा इस प्रकार विवहित पद के साथ संबंध होता है विवहित पद कौन है फलम और त्यक्ता कर्मजम फलम तकवा इस प्रकार विवहित पदों के साथ संबंध होता है किसके साथ विवहित पदों के साथ युक्त पदों के साथ संबंध होता है लग गया अब देखना तो यहाँ पर कर्मजम फलम है ना तो कर्मजम फलम को समझने आप इष्टानिष्ट देह प्राप्ति इष्ट देह प्राप्ति और अनिष्ट देह प्राप्ति देवता देवता देह की प्राप्ति मनुष्य देह की प्राप्ति ये लोगों में क्या होती है इष्ट और पक्षी देह की प्राप्ति पशु दे की प्राप्ति वृक्ष देह की प्राप्ति कहते हैं अनिष्ट इष्ट दे की प्राप्ति तथा अनिष्ट दे की प्राप्ति ये क्या है कर्म का फल है अब देखना तो कर्मजम फलम का अर्थ करते हैं कर्म जो जातम ये कर्म से होने वाले फल को क्या कहते हैं कर्मज फल है ना कर्म से होने वाला फल कर्म फल बुद्धि युक्ता का अर्थ किया है समत्व बुद्धि युक्ता समत्व बुद्धि से, अच्छा। अच्छा, से, बुद्ध से युक्त जी का अर्थ अस्मत जी का क्या अच्छा फलम तत्वा एक अच्छा ठीक है कर्म से हाँ समत्व बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्मजंद फल को छोड़कर अच्छा ठीक बताता ये है स्मारत फलम तत्वा तत्व का क्या अर्थ है परित्यज और मनीषणा है। करते हैं है ज्ञानी भूतवा की ज्ञानी होकर के अब इसको थोड़ा पहले के पदों को थोड़ा समझ लेना ध्रस्तकार ने ही का स्नात किया है ना तो ऐसा है ना क्योंकि बुद्धि से युक्त मनुष्य कर्म जन्म फल का त्याग करते हैं इसलिए ज्ञानी होकर ज्ञानी क्यों होते हैं क्योंकि कर्मजन्य फल का क्यूँकी समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाले मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाले मनुष्य कर्म जन्म फल का करते हैं, है? इसलिए ज्ञानी होकर ऐसा अभिप्राय है भाषाकार का तो ज्ञानी होकर के जन्म बंध बिंदु में समाज बताते हैं जन्म यो बंधा जन्म बंधा कर्म धारे है तेन विन्दुरमुक्ता तेन से क्या लेना है जन्म बंधन की जन्म बंधन से रहित होकर के जन्म रूप बंधन से सबसे बड़ा बंधन तो है जन्म हो गया हो गया बंधन सब बंधन उसी से है सब बंधन अच्छा जन रूप बंधन से रहित तो होकर इसका तात्पर्य क्या है जीवंता संता जन रूप बंधन से रहित होकर के पदम कर्त किया है मोक्षाक्षम क्या क्या है परम विष्णु मोक्षाक्षम कि विष्णु के मोक्ष नामक परम पद को प्राप्त करते है विष्णु के मोक्ष नामक परम पद को हाँ विष्णु का परम पद क्या है मोक्ष हाँ। विष्णु के मोक्ष नामक परम्पर को प्राप्त करते हैं मतलब अपने सचिदान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करते हैं, हैं। अच्छा अनामयम है रहितम अच्छा सभी उपद्रों से रहित अनामयम का क्या अर्थ हुआ सभी उपद्रों से रहित पदम कर्थ क्या कर लेंगे विमोक्षम सभी उपद्रों से रहित मोक्ष को प्राप्त करते हैं लग गया जन्म रूप बंदन से रहित होकर के सभी उपद्रो से रहित तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं सभी उपद्रो से रहित तो विष्णु के मोक्ष नामक परम पद को प्राप्त करते हैं। लगाइए तो अभी तो भाषाकार ने अर्थ बता दिया इतने श्लोकों का अब कुछ श्लोकों का दोबारा अर्थ करना चाहते हैं। बुद्ध योगा धनंजय देखो कहाँ है कहाँ है उनचासवे में है हाँ बुद्ध योगाद धनंजय यहाँ पर क्या था है धनंजय समत्त बुद्धि से युक्त होकर किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा काम अत्यंत है तो बुद्ध योगाद का क्या अर्थ था समत्त बुद्धि यहाँ समत्त बुद्धि युक्त कर्म समत्त बुद्धि युक्त ये लिया था ना इसे अब यहाँ पर दूसरे प्रकार का अर्थ बताते हैं वास्तविक उसका कारण क्या है की यहाँ देख पचासवे तो में क्या बोला शुक्र दुष्क्रे से उभे जाती पूर्ण पाप दोनों को छोड़ देता है और इक्यावन में क्या आया है जन्म बंद विनुर्मुक्ता तो सीधे मोक्ष फल कहा गया है तो, तो इसलिए बुद्धि योग से जो है ना कि परमार्थ दर्शन लेना चाहिए आत्मज्ञान लेना चाहिए अभी तो समत्व बुद्धि लिया है ना पहले अब कहते हैं की बुद्धि योग से समत्व बुद्धि ना लेकर के यहाँ पर आत्मज्ञान लेना चाहिए ऐसा ही बताते हैं और यदि लेंगे समत्व बुद्धि तो फिर उसमें वो ज्ञान द्वारा समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्म करेंगे तो ज्ञान द्वारा मुक्त होगा तो सीधे ज्ञान योग को लेने के लिए कहते हैं अथवा बुद्ध योगा धनंजय यहाँ से आरंभ करके अब लगाइए आप परमार्थ दर्शन लक्षणा है परमार्थ दर्शन रूप या आत्मज्ञान रूप है? अब सर्वथा संशोधक स्थानीय है ना सबसे परपूर्ण जलाशय के समान कर्म योग से जन्म क्या होगी सत्व शुद्धि और सत्य शुद्धि से जन्म क्या होगी बुद्धि बुद्धि कैसा परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि पंक्ति लगाइए जैसा मैं के क्रम से बोल रहा हूँ अथवा बुद्धि योग धन्यय यहाँ से आरंभ करके कर्म योग से जन्म सत्त्व शुद्धि से जन्म कर्म योग से जन्म क्या होगा और सत्त्व शुद्धि से जन्य सत्य शुद्धि से जन्म फिर क्या होगा आपका ज्ञान कौन परमार्थ दर्शन तो क्रम देखना अन्वय का कर्म योगशुद्धि जनिता हा, सर्वता संतोदक स्थानीया परमार्थ दर्शन लक्षणा बुद्धि कि सब ओर से परिपूर्णे महान जलाशय के समान सब ओर से परिपूर्ण महान जलाशय के समान परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि कही गई कहाँ से बुद्धि योगा जनित यहाँ से लेकर जहाँ जहाँ बुद्धि आया है वहाँ वहाँ परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि को लेना समत्व बुद्धि को नहीं लेना ये दूसरे पक्ष में बता रहे हैं दोनों प्रकार किया है क्यों क्योंकि साक्षात सुकृत दुष्कृत के नाश आदि का तो सुना गया है साक्षात सुकृत दुष्कृत के नाश आदि का, yes. का हेतु के तो नाश का हेतु सुकृत दुष्कृत नाश का हेतु तो परमार्थ दर्शन बुद्धि होगी आत्मज्ञान होगा इसलिए इन्होने अथवा से कहा है और यदि समत्व बुद्धि लेंगे तो सत्व शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा हो जाएगा समझी लगती है अथवा बुद्धि योगा आद धनंजय यहाँ से आरंभ करके कर्म योग से जन्म सत्व शुद्धि से जन्म सब से परिपूर्ण महान जलाशय के समान परमार्थ दर्शन रूप बुद्धि कही गई है क्योंकि साक्षात सुकृत दुष्कृत के नाश आदि का हेतुत्व सुना गया है साक्षात सुकृत दुष्कृत के नाश का हेतु कौन है वो बुद्धि सुकृत दुष्कृत नाश के हेतु किसमें सुनी गयी पचासवें श्लोक में और इक्यावन क्या सुना गया अनामय पद की प्राप्ति तो सुकृद है ना आदि से अनामय पद गमन अनामय पद की प्राप्ति लेने का ठीक है तो दो प्रकार कर्त हो गया पहले क्या हुआ समस्त बुद्धि लिया है? और फिर क्या लिया यहाँ पर बुद्धि बुद्धि जब समस्त लेंगे तो उससे युक्त होकर कर्म करना ओम पूर्ण मद पूर्णमिदे